ज्ञान योग से होती है। ज्ञान योग से क्या कहेंगे आत्मज्ञानी की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा करने वाले भगवान पूर्व कथित वचनों के द्वारा सर्वकर्म संस को कहते हैं क्या कहते हैं सर्वकर्म संन्यास को भगवान ने कहा भूतकाल है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 तो फिर क्या ये प्रश्न करते बनेगा तो यही जो है ना सिद्धांति बताता है सत्यम कि आपका कथन ठीक है कैसे त्वर अभिप्रायण प्रश्न कि आपके विप्राय से प्रश्न संभव ही नहीं है प्रश्न स्वाभिप्रायण पुनः प्रश्न करता अर्जुन के अपने अभिप्राय से पुनः प्रश्न प्रश्न करता अर्जुन के अभिप्राय से प्रश्न संभव भी होता है ऐसा कहते हैं प्रश्न संभव भी होता है ऐसा कैसे हैं कथम मतलब कैसे ये भी होता है किसने का सिद्धांत ही नहीं पूर्व पक्षी पूछता है कथम कैसे संभव होता है तो इसको पूर्व पक्षी बताता है, है। पूर्व पूर कथित वचनों के द्वारा पूर्व कथित वचन जो आए थे ना कर्मण कर्म या प्रश्त स्वायु कर्मकृत ज्ञान आदमी दग्ध कर्माण यही लेना है आ, लगाएंगे पूर्व कथित बचनों के द्वारा या पूर्व कथित बचनों वचनों से भगवान के द्वारा कर्म संन्यास का कर्तव्य कर्मसन्यास कर्तव्य विवक्षित होने के कारण ऐसा समझेंगे यहाँ पर विवक्षित किसको हुआ है भगवान को हुँ? और क्या विवक्षित है कर्म सन्यास क्या विवक्षित है तो विवक्षित कर्म सन्यास है तो विवक्षित्व किसका होगा कर्म सन्यास का भी विवक्षित तो कर्म सन्यास भी विवक्षित है कर्म सन्यास कैसे कर विवक्षित होगा या कर्तव्य कर्तव्य है ना ध्यान देना कि आपने कोई बगीचा उद्यान नहीं देखा है तो कोई उद्यान आप उद्यान कोई आपको कैसे तो समझाऊ मान लीजिए आपने कोई स्थान नहीं देखा है कोई उद्यान नहीं देखा है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 परमात्मा तो विवक्षित है परमात्मा तो परमात्मा कैसे विवक्षित होगा कर्तव्य या गैस गेन आपको परमात्मा वो करना है क्या परमात्मा गे है तो उसमें समय वो कैसे विवक्षित होगा परमात्मा जेन और कर्म संन्यास कैसे विवक्षित होगा कर्तव्य उसको जानने से केवल बात नहीं बनेगी करना पड़ेगा फिर अंतर आया समझ में तो पूर्व पूर्व उदाह वचनों से भगवान के द्वारा कर्म सन्यास का कर तो कर्तव्य विवक्षित कर तो कर तो होने के कारण कर्म सन्यास का कर्तव्य विवक्षित होने के कारण या कर्म सन्यास कर्तव्य रूप से विवक्षित होने के कारण विवक्षित करते कहने को इष्ट कहने को पूर्वोदारित वचनों से भगवान के द्वारा कर्म सन्यास संन्यास कर्तव्य कहने को इष्ट होने के कारण उसकी प्रधानता है इसकी प्रधानता है कर्म संन्यास की कर्म संन्यास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 ये कर्म संन्यास कर्तव्य है तो कर्तव्यता किसकी कर्म संन्यास की ये कर्म संन्यास की कर्तव्यता कर्ता के बिना हो सकती है क्या कर्तारा अंतरिण और कर्ता के बिना तस्व से लेना है कर्म संन्यासते क्या कर्तारा अंतरण और कर्ता के बिना कर्म संन्यास का कर्तव्य तो असंभव होने के कारण है बस मुझे यार ये कर्ता के बिना कर्म संन्यास की कर्तव्यता हो सकती है मतलब कर्ता के बिना कर्म संन्यास कोई कर सकता है क्या ये मतलब तो है क्या कर्तारा अंतरण और कर्ता के बिना कर्म संन्यास की कर्तव्यता संभव न होने के कारण लग गया हाँ संभव न होने के कारण पक्षे अनाथ विदा अपी कर्ता प्राप्त कि एक पक्ष में प्राप्त एक पक्ष में प्राप्त अज्ञानी कर्ता का भी अनुवाद किया जाता है ध्यान देंगे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 के बिना कर्म संन्यास के कर्तव्यता सम्भव न होने कारण क्या प्राप्त होगा कर्ता प्राप्त होगा देश। देश। देश। क्या प्राप्त होगा और कर्ता तो अनाथमित भी हो सकता है इसलिए अनाथमित जोड़ दिया पहले अज्ञानी कर्ता भी पक्ष में प्राप्त पक्ष में प्राप्त क्या प्राप्त करता कैसा करता अज्ञानिकर्ता ये पक्ष में प्राप्त अज्ञानिकर्ता का भी अनुवाद किया ही जाता है अनुवाद किया ही जाता है तो अभी ये अच्छा ध्यान देना पुनः आत्मविद कर्तृको संवक्षित पुनः आत्मवीत कर्त होता है आत्मयानी आत्मविद कर्तृत करते है आत्मवीत कर्ता जस्त क्या आत्मवीत कर्ता आत्मवेत्ता करता है जिसका उसे क्या कहेंगे आत्मविद कर्तृिक तो आत्मवेत्ता कर्ता किसका है सन्यास का तो संन्यास को क्या कहेंगे आत्मविद कर्तृिक बात सुनने आ है आत्मविद करता यस आत्मविद कर्तृका आत्मविद करता किसका है सन्यास का। तो सन्यास को क्या कहेंगे आत्मविद कर्तृ तो आत्मविद किसका होगा संन्यास का किसका हाँ संन्यास का मतलब जहाँ भी सन्यास शब्द आ जाएगा वो कर्म सन्यास के लिए ही सन्यास शब्द आएगा कि आज सन्यास का आत्मविद कर पुनः संन्यास का आत्मविद कर्तृक विवक्षित नहीं है पुनः संन्यास का आत्मविद कर विवक्षित मतलब ये हुआ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 आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला सन्यास भी विवक्षित <गण>। नहीं है केवल आत्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला सन्यास भी वक्षित मतलब दोनों दोनों के द्वारा किया जा सकता है पुनः तो, तो। संन्यासन सन्यास आत्मज्ञानी के द्वारा ही किया जाने वाला होगा ऐसा भी वक्षित शब्दार्थ कैसे होगा यथा शब्द पुनः संन्यास का आत्मविद कर् भी वक्षित नहीं है या संन्यास आत्मज्ञानी के द्वारा ही किया गया ऐसा भी वक्षित नहीं है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 तो अज्ञानी करता भी प्राप्त हो गया किसका कर्म कर्मसन्यास का और ये भी बोला कि केवल कि संन्यास का आत्मवेत्ता ही करता हो ऐसा भी है क्या नहीं तो संन्यास का कौन कौन करता हो जाएगा दोनों और तो मतलब ज्ञानी अज्ञानी दोनों करता हो गए दोनों हो गए ना तो अब लगाइए एवं मनमानस अर्जुन ऐसा मानने वाले अर्जुन का ज्ञान लेना ये अनुच्छेद जहाँ समाप्त होता है ना अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ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 ये देखना अन्य तर कर्तव्य प्राप्त है अन्यतर की कर्तव्यता प्राप्त होने पर प्रशस्त तरम या कर्तव्य मतलब उत्तम कार्य को करना उत्तम को करना चाहिए ना इतरत और को नहीं करना नहीं। चाहिए इस प्रकार अतिशय श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से अर्जुन का प्रश्न असम्भव नहीं होता नहीं। है तो हम ये बताना चाहते है एवं मनमानस अर्जुन का संबंध यहाँ पर है की उसका प्रश्न असिध्य नहीं होता है असंभव नहीं होता है से लगाइए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 कर्मानुष्ठान और कर्म से अज्ञानी पुरुष द् के द्वारा भी किए जाते हैं किए जाने कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास अज्ञानी पुरुष के द्वारा भी किए जाने वाले हैं लग गया कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास अज्ञानी पुरुष के द्वारा भी किए जाने वाले हैं। इति है ना इति एवं मनमानस से अच्छा चलो बताएंगे इति कार है इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से उन दोनों का परस्पर में विरोध होने के कारण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 और केवल के उसको कर... नहीं कर्म संन्यास तो दोनों कर सकता है ऊपर आया ना जी आ कर्मसन्यास दोनों कर सकते हैं। हाँ और कर्म अच्छा कर्म कर्मसन्यास दोनों कर सकता है और कर्म अनुष्ठान कौन कर सकता है केवल अज्ञानी तो अब देखना इति एवं मनमानस अर्जुन से ऐसा मानने वाले अर्जुन का ऐसा मानने वाले अर्जुन का इति एवं मनमानस से अर्जुन से ऐसा मानने वाले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 असुविधा तो पूछ सक पूछ लेना, लेना कोई बात नहीं अब कौन पहला संस्ति हाँ यही प्रश्न आ रहा है न यही प्रश्न है ना यज्ञ एकम तन में गुरु सुनिश्चितम प्रश्न तो यही है पहला वाला ही प्रश्न है पहले ही प्रश्न किया है जिन ने अब देखेंगे यहाँ चलिए कहाँ गया प्रतिवचन वाक्याण की उत्तर वाक्य मतलब उत्तर रूप में कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूप करने से थी। उत्तर रूप में तो प्रश्न रूप में कौन सा वाक्य कहा गया है संस्ना पुनर्योगम क्या संससी ये यतियो रेकम तय सुनिश्चित यह वाक्य तो प्रश्न रूप में कहा गया है और उत्तर रूप में कहा गया कौन सा वाक्य है संयास कर्मयोग कराउ बहु अच्छा और एक ये भी देखना उत्तर रूप में ये आया है क्या अच्छा ठीक है ठीक है यही है संयासा कर्मयोग निःश्रेयस्कू कयोस्म संसाद कर्म लोगों की शिष्ट ऐसी पंक्ति लगाएंगे मतलब पहले क्या कहा गया उत्तर वाक्य में कि सन्यास और कर्म योग निश्रेयस्कू उ करो ये दोनों कल्याणकारक है ये दोनों भगवान ने दोनों को कल्याण कहा तू तय किन्तु उन दोनों में कर्म कर्म संसा कि कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ऐसा कह दिया ना अब जहां पाठ चल रहा है वहां ये उत्तर रूप में कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से भी प्रस्तु अभिप्राय एवं यो प्रश्नकर्ता का अभिप्राय ऐसा ही है या ज्ञात होता है उत्तर रूप में कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से भी प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यही है ऐसा ज्ञात होता है कैसा कि मतलब श्रेष्ठ वस्तु को जानने की इच्छा से जो किया गया प्रश्न है कथम मतलब कैसे कथम गम्य गम्य तो कथम ज्ञाते कैसे ज्ञात होता है तो इसके प्रश्न हो गया यहाँ उत्तर है कि सन्यास कर्म योगो निश्रेयस कि सन्यास और कर्म योग ये दोनों कल्याण कारक है ये अर्थ है उत्तर रूप में कहे गए श्लोक का संन्यास और कर्म योग ये दोनों कल्याणकारक हैं तू तय किंतु उन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है ऐसा भगवान का उत्तर है प्रतिवचन अर्थ है उत्तरम तो उत्तर से भी यही मालूम होता है कि श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से प्रश्न किया गया है यहाँ जो आया था ना प्रतिवचन वाक्यापण नुरूप, में उत्तर रूप में कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से भी प्रश्नकर्ता का विप्राय ऐसा ज्ञात होता है तो उत्तर वाक्य के अर्थ का निरूपण करने से भी उत्तर वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से या उत्तर वाक्य के अर्थ का वर्णन करने से कह सकते या विचार करने से या क्या है किसके द्वारा उत्तर वाक्य के द्वारा है उत्तर वाक्य के द्वारा अनुरूप वस्तु क्या है या उत्तर वाक्य के द्वारा विचार वस्तु क्या है मतलब क्या हुआ उत्तर वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करना है न उत्तर वाक्य के अर्थ का क्या करना है तो जी हाँ तो जिसका निरूपण करेंगे उसको क्या कहेंगे नरूप तो यह अनुरूप वस्तु क्या है यह अनुरूप वस्तु हाँ तो उत्तर वाक्य के अर्थ का निरूपण करेंगे तो निरुप क्या होगा उत्तर वाक्य का अर्थ हाँ यह अनुरूप वस्तु क्या है या निरूपण करने योग्य वस्तु क्या है निरूपण करने योग्य अर्थ क्या है तो बताते अनैन अनैन है ना ध्यान देंगे अनैन का अनुमय होगा नीचे के साथ तद भयम हुआ दोनों कहा जाता है हम आपको समझाएंगे अभी लगाइए जैसा लिखा वैसे ही द्वारा नृप्य वस्तु क्या है बताते हैं तो तद वह उच्चते वो दोनों कहे जाते हैं तो नुरुप उभय हो जाएगा नृप्य क्या होगा उभय करके द्वारा निरूपण के द्वारा उत्तर रूप में कहे गए निरूपण के द्वारा आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग का आत्मज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म संन्यास और कर्म योग का कल्याण कार, प्रयोजन को कहकर कल्याण प्रयोजन को दोनों कल्याण कारक है तो कल्याण कारक तो किसका होगा कर्म संस तो कर कर कर कर कर कर दोनों का है ना कर दोनों है तो निःश्रेय कर दोनों होगा और निःश्रेय कर प्रयोजन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 लग जाएगा उन दोनों में ही किसी विशेषता के कारण कर्म संस की अपेक्षा योग का विशेषत्व कहा जाता है या कही जाती है है लग रहा है ना है। हाँ देखना अभी देखना ग्रंथ में देखना है ना ध्यान रखना भाष्यकार कहीं कहते हैं नहीं तो फिर याद दिलाना है आ, कहीं भाषाकार बोलेंगे आवश्यक अथवा अज्ञानी के द्वारा किए गए अथवा अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म सन्यास और कर्म योग के विषय में वो दोनों बातें कही जाती है वो दोनों बातें कही जाती अभी बताया था ना कि एवं मनमानस अर्जुन अर्जुन ऐसा मान रहा है ऐसा मान रहा है की कर्म सन्यास दोनों कर सकते हैं ने, ने, कर, कर्म सन्यास दोनों कर सकते हैं ये था अज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर सकते हैं न सिर्फ अथवा क्या अज्ञानी दोनों को कर सकता है फिर कर्म संन्यास ज्ञानी अज्ञानी दोनों कर सकते हैं अक्कर कर्म भी कर्मानुशांत अज्ञानी करता ही है तो अज्ञानी दोनों करता हो गया अथवा अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में वे दोनों बातें कही जाती हैं। तो कौन दो बातें कही जाती हैं? एक बात तो ये आई क्या कि कर्म कर्मयोग तो एक बात तो ये हो गई जो हो गई ना अच्छा और दूसरी बात क्या होगी कयोस्टू कर्म सन्यासा कर्मयोग हो तो कहते हैं कि अथवा अज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में हुए दोनों बातें कही जाती हैं अच्छा विकल्प उठाया यहाँ पे नहीं नहीं ये दोनों बातें नहीं होंगी तो पहला विकल्प क्या है कैसी किसी भी विशेषता के कारण कर्म संन्यास से कर्म योग की विशेषता कही जाती है विशेषता <गलीगी> कही जाती है अच्छा तो पहले तो एक को लेकर प्रश्न हुआ है ना और दोबारा आवश्यक से दोनों को लेकर प्रश्न हुआ है ठीक है अथवा अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में हुए दोनों बातें कही जाती है तो इस, इसमें दूसरे में अथवा के बाद जो अथवा से जो दूसरा आया दूसरों में दो को ले लिया और पहले में केवल एक को लिया कर्म सन्यास से कर्म योग की विशेषता को प्रश्न है नि? हाँ हाँ ये प्रश्न है हैचक तो कुछ नहीं दिया है ना उन दोनों में किसी विशेषता के कारण कर्म संन्यास हाँ क्योंकि ये प्रश्न होगा कि लगाया की अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए उच्चते दो बार लगाइए उच्चते में जो निश्चय होता है तो आहोद अथवा नहीं, नहीं आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह बनाइए कि किसी विशेषता के कारण कर्म संन्यास से कर्म योग की शेषता कही जाती है यहाँ प्रश्नवाचक अथवा अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में वे दोनों बातें कही जाती हैं प्रश्नवाचक दो बार आएगा दो प्रश्नों से आगे देखेंगे किम क्या क्या किम और इससे क्या ऐसा लगाना क्या अट किम और इससे और इससे जो सिद्धांति ने बताया था कि इस तरह विचार करना चाहिए निरूपणी बात है तो पूर्व पक्षी बोलता है क्या अटाकिम और इससे क्या? यदि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म सन्यास और कर्म योग का द्वारा किया गया कर्म योग यह सिद्धांति को मान्य नहीं है ना पूर्व पक्षी कह रहा है क्या अटाकिम और इससे क्या मतलब इससे क्या प्रयोजन यदि यही संभावना अर्थ में है यदि आत्मज्ञानी के द्वारा किया आत्म द्वारा यदि आत्मवेत्ता के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग का कल्याण कार्यकर्ता कहा जाए लगा hmm. और तू किंतु तय कर्म संसा और, तो और उन दोनों में तो और उन दोनों में तो तय तू और उन दोनों में तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की विशेषता कही जाए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की विशेषता कही जाए ये ये ऊपर था ना क्या आता किम और इससे क्या होगा मतलब इससे क्या फायदा होगा यदि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म सन्यास और कर्म योग का कल्याण कारकर तो कहा जाए और उन दोनों में तो कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्म योग की विशेषता कही जाए यदि वह कैसे हुआ, वह मतलब अथवा वह यदि अथवा यदि हाँ अनात्म के द्वारा किए गए कर्म सन्यास और कर्मयोग के विषय में वो दोनों बातें कही जाए अनात्म के द्वारा किए गए कर्मसन्यास और कर्मयोग के विषय में वे दोनों बातें कही जाए तो मतलब क्या अच्छा आता कि इससे अभिप्राय क्या अच्छा आता कि क्या लाभ होगा हो ये पूछना चाहता है ये पूर्व था इसमें सिद्धांती बताता अतृश्य यहाँ पर कहा जाता है कि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग को होना संभव न होने के कारण आत्मज्ञानी ध्यान देना आत्मविद कर होता है आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कौन कर्मसन्यास और कर्म तो ये संभव होंगे कि आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग संभव कर्मयोग होने के कारण आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग संभव मतलब आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म योग नहीं हो सकता है ना तो ये थोड़ा ध्यान देंगे आप इस दृष्टि से कहा गया है मान लीजिए यहाँ पर घट रखा हो और न रखा हो कोई पूछे घटपट दोनों है तो क्या उत्तर होगा नहीं, नहीं।, नहीं। यदि घट है और पट नहीं है कोई तो यदि इस दृष्टि से पूछे घटपट दोनों है क्या तो क्या करोगे एक सत्वी गोने पर भी दोनों नहीं, नहीं है तो आत्मज्ञानी का लिए कर्म संन्यास है और कर्म योग नहीं है तो फिर दोनों है उसके लिए बस तो उस दृष्टि से समझना आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया कर्म संन्यास और कर्म योग संभव न होने के कारण या आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों संभव न होने के कारण क्या यहाँ करनान्वय क्या और, और उन दोनों के निःश्रेय का कथन और दुन दुन, नहीं नहीं चाक करना यहाँ नहीं करेंगे दोबारा लगाना अतुच्चते यहाँ कहा जाता है आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्मयोग संभव न होने के कारण संभव न होने के, के कारण उन दोनों के कल्याण कारकत्व का कथन कल्याण कारकत्व का कथन क्या तबियात कर्म संन्यासा और उस कर्म संन्यास उस या उसके कर्म संन्यास से किसके कर्म से चलो संन्यासो अभी था ना और उसके कर्म संन्यास से कर्म योग की विशेषता को कहना ये दोनों संभव नहीं है दोबारा लगाएंगे शी को आप आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म योग और कर्म संन्यास को संभव न होने से आत्मज्ञानी के द्वारा ये दोनों किए जाएंगे क्या नहीं, नहीं। अच्छा तो अब अच्छा तयो निःश्रेय कर तो कथनम और उन दोनों के कल्याणकार कर चुका कथन जब आत्मज्ञानी इन दोनों को कर ही नहीं सकता है तो आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए दोनों का निश्रेष करप तो कहा जाएगा नहीं नहीं आत्मज्ञानी जब दोनों को कर ही नहीं सकता है तो आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास कर्मयोग का निश्रेष कर कहा जा सकता है अच्छा तो ध्यान देना तो ये एक दोनों संभव नहीं है एक तो ये सम्भव नहीं है क्या निःश्रेष कर संभव नहीं है लगा और कर्म कर्मसन्यास आते और आत्मज्ञानी के कर्म संस से आत्मज्ञानी के कर्म संन्यास से कर्म कर्मयोग की विशेषता को कहना आत्मज्ञानी कर्म कर सकता है क्या नहीं तो आत्मज्ञानी के लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म कर्मयोग की विशेषता हो सकती है क्या नहीं नहीं, नहीं हो सकती है ना तो अपंक्ति लगाना यहाँ कहा जाता है की आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग संभावना होने के कारण उन दोनों के निःश्रेयस कर्कों का कथन और आत्मज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा योग की विशेषता का कथन कर्म योग की विशेषता का ये दोनों संभव नहीं है क्या संभव नहीं है एक तो निःश्रेष कर वचन और उसके कर्म संन्यास की अपेक्षा योग की विशेषता का कथन ये दोनों संभव नहीं ध्यान देना ऊपर पूर्व पक्षी ने क्या कहा था इससे क्या प्रयोजन है आत्मज्ञानी के द्वारा कहे गए कर्म, कर्म योग का कहा और संन्यास कर्म कर्मयोग का योग की विशेषता कही जाए दो बातें थी न पूर्व पक्षी तीन पंक्ति से तो एक बात कही गई आत्मद कर्तृिक और बाद की दो पंक्तियों से पूर्व पक्षी ने क्या कहा अनात्मिद कर्तविक शब्दों पर ध्यान जा रहा है इस इसी पेज पर तीन पंक्तियों में पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि आत्मिद कर्तिक संन्यास कर्मयोग तीन पंक्तियों से था न मतलब इससे क्या लाभ होगा चाहे आत्मविध करोग हो अब इनका कल्याण कारक हो और, का और आत्मज्ञानी के कर्म से कर्म योग की विशेषता कही जाए तो ऐसा कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं ना तो जो पहले तीन पंक्ति में पूर्व पक्षी ने कहा था तो उसको बताया ये संभोग नहीं है भाष्यकार ने अब फिर की दो पंक्तियाँ कौन थी पूर्व पक्षी की यदि वह अनाथ विधकर्तृत संयास कर्मयोग तदम उच्चे थी तो अब इसको बोलते हैं यदि यदि अज्ञानी का या आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति का कर्म सन्यास, आत्मज्ञान से रहित व्यक्ति का कर्म सन्यास और तत्कूला कर्म अनुष्ठान लक्षणा कर्म योग यदि अनात्मज्ञानी का कर्म सन्यास और उसके प्रतिकूल कर्मानुष्ठान रूप संभव होता संभव होता यदि अज्ञानी का कर्म संन्यास और उसके प्रतिकूल कर्मानुष्ठान रूप कर्म योग संभव होता, संभो होता। यदि है न संभावना अर्थ में है तदाकर् है तो उन दोनों के कल्याण कारक का उन दोनों के कल्याण कारकत्व का कथन कल्याण कारकत्व का कथन क्या और कर्म योग की अपेक्षा कर्म और कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का कथन ये दोनों बातें हो सकती है अथवा ये दोनों बातें संभव होती हैं ध्यान देना यदि संभावना अर्थ में भाष्यकार लगाया है अभी विचार करना है दोबारा लगाना यदि अज्ञानी का कर्म सन्यास यदि अज्ञानी के लिए यदि यदि अज्ञानी के लिए के? और कर्म संन्यास अच्छा तत्व कर्मानुष्ठान लक्षणा और उसके प्रतिकूल किसके प्रतिकूल कर्म, कर्म सन्यास के प्रतिकूल और उसके विपरीत कर्मानुष्ठान रूप कर्म योग संभव होता किसके लिए यदि अज्ञानी के लिए कर्म सन्यास और उसके विपरीत कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग संभव होता तब तो उन दोनों के निवेश तत्व का कथन और कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का कथन ये दोनों संभव होता ये संभावना यदि का है ना भाष सधारे तो इस विचार करके बताते हैं तू करते किंतु तू, तू का क्या अर्थ है जैसे अज्ञानी दोनों कर सकता है वो कर्म संन्यास कर हो तो वैसे तो ज्ञानी भी दोनों को कर सकता है क्या ज्ञानी भी दोनों को नहीं कर पाएगा ज्ञानी किसको कर सकता है कर्म संन्यास को दोनों को कर सकता है क्या तो वही कहते हैं तू किंतु किंतु आत्मज्ञानी के लिए आत्मज्ञानी के लिए कर्म संन्यास और कर्म कर्मयोग्भव न होने से या आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास और कर्म योग संभव न होने से आत्मज्ञानी दोनों कर सकता है क्या कहते हैं किंतु तू करते किंतु आत्मज्ञानी के लिए कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों संभवना होने के कारण जब दोनों संभव ही नहीं है तो उसके लिए दोनों का निःश्रेषकर् कथन संभव होगा और उस अवज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता का कथन होगा नहीं। हाँ लगाइए किंतु आत्मज्ञानी के लिए कर्म कर्मसन्यास और कर्म संभव ना होने के कारण उन दोनों के निःश्रेष्ठ का कथन तथा कर्मयोग कर, तथा कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है यह बात असिद्ध होती है इतियो गुस्पन्न ले लेना ये दोनों बातें असिद होती तो जोड़ लेना या ये दोनों संभव नहीं होता है क्योंकि वैज्ञानिक भी तो दोनों ही कर सकता है समझ में? तो पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था ना पांच लाइनें थी उसकी की आत्मीद कर इससे क्या लाभ तो भाष्यकार ने उसकी समीक्षा कर दी ना की ऐसे भी नहीं होगा मतलब अनात्मी कर्तिक माने दोनों को तब भी नहीं होगा और आत्मित कर्तृक माने तो भी नहीं होगा और फिर पूर्व पक्षी कहता है अतराह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 अत्र उच्चते यहाँ पर कहा जाता है कारण क्या ध्यान देना भाष्यकार के अनुसार क्या है कि मिथ्या ज्ञान के कारण क्या होता है ज्ञान के क्या होता है हाँ देहात्म बुद्धि मिथ्या ज्ञान है तो उसके कारण कर्मयोग होता है तो जब मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाएगा मिथ्या ज्ञान किसका कारण है कर्मयोग का तो जब मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो कर्मयोग हो पाएगा तो ध्यान देना ज्ञानी के द्वारा क्या असम्भव है कर्मयोग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 तो जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं निवृत्तान आत्मवे का निवृत्त मिथ्या ज्ञान तो होने से अथवा आत्मज्ञान आत्मवेद्या का मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने के कारण आत्मज्ञानी का मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने के कारण मिथ्या ज्ञान मूलक कर्मयोग मिथ्या ज्ञान मूलक कर्मयोग का होना संभव नहीं है विपर्य ज्ञान का अर्थ तो है मिथ्या ज्ञान और विपर्य ज्ञान मूल का अर्थ है की कर्मयोग का मिथ्या ज्ञान के कारण होता है कर्मयोग तो मिथ्या विपर्य ज्ञान मूल किसका है और विपर्य ज्ञान जिसका मूल है उस कर्मयोग को क्या कहेंगे विपर्य ज्ञान मूल तो विपर्य ज्ञान मूल कौन होगा हाँ लगाइए यहाँ कहा जाता है आत्मज्ञानी का मिथ्या ज्ञान निवृत्त होने के कारण मिथ्या ज्ञान मूलक कर्मयोग का होना असंभव है लगा तो क्या नहीं कर सकता है आत्मज्ञानी कर्मयोग नहीं, नहीं, नहीं कर नहीं। सकता है आगे देखेंगे जन्मादि सर्विक्रिया रहित्व नियम अच्छा वैसे तो कल तो ये हो जाएगा कल एक श्लोक भी चल सकता है बल्कि एक दो श्लोक भी चल सकते हैं थोड़ा बाछो बूथ लटका हुआ है ना तो कर्मयोग न करने में तो है ज्ञान की निवृत्ति निवृत्त मिथ्या ज्ञान हेतु हो गया निवृत्या तो। थोड़ा कल एक दो लोग रहेंगे